इस निमिवश को पवित्र कीजिए परीक्षित सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे प्रिय परीक्षित जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे श्रुतदेव ने चटाई पीढ़े और कुशासन बिछा कर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पाव पखारे परीक्षित महान सौभाग्यशाली देव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को छींच दिया इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे तदनंतर उन्होंने फल गंध खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल सुगंधित मिट्टी तुलसी कुश कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएँ में गिरा हुआ हूँ अभागा हूँ मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है समागम कैसे प्राप्त हो गया जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए तब श्रुतदेव ने अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे श्रुतदेव ने कहा प्रभो आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है आप तो तभी से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 वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपके प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं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 उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप हैं आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं शासक हैं आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है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 अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय श्रुतदेव ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं ये अपने चरण कमनों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं देवता पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि दर्शन स्पर्श अर्चन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 मेरी भक्ति से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकाल मेरे स्वरूप जगतगुरु ब्राह्मण का जो कि उनका आत्मा ही है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 यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए